हाँ भारत शांति महाभारत शांतिपर्वच्शद्याय तिधा ख्या कर्मजाई से स्मृता पित्तष्मा चायुष्च संघात उच्य धारते जंतुरेत क्षीण क्षीयते आयुर्वेद विद्धा त्रिधातुमां प्रच्छते शरीर में तीन धातु विख्यात है वात पित्त और कफ। वे सबके सब कर्म जन्य माने गए हैं इनके समुदाय को त्रिधातु कहते हैं जीव इन धातुओं के रहने से जीव धारण करते हैं और उनके क्षीण हो जाने पर क्षीण हो जाते हैं इसे आयुर्वेद के विद्वान मुझे त्रिधातु कहते हैं रसोही भगवान धर्मख्यात लोके सुभारत घंटों का पदाख्या विद्यमान भरत नंदन भगवान धर्म संपूर्ण लोकों में वृक्ष के नाम से विख्यात हैं वैदिक शब्दार्थ बोध बोधक कोष में वृक्ष का अर्थ धर्म बताया गया है अतः उत्तम धर्म स्वरूप वासुदेव को वृक्ष समझो कपीर बराह श्रेष्ठ धर्मस्य वृष उच्यते तस्मा कपिमराह कश्यपोह प्रजापति शब्द का अर्थ बराह एवं श्रेष्ठ है और वृष कहते हैं धर्म को मैं धर्म और श्रेष्ठ बराह रूपधारी हूँ इसलिए प्रजापति कश्य मुझे वृक्ष कपि कहते हैं न चादिमध्यम तथा चाह कदाचि विंदते सुराश्चासा सुसुराश्च अनाद्यो मध्यस्तथा चाप्यनत प्रगीशो विभुरलोक साक्षी मैं जगत का साक्षी और स्वर्वव्यापी स्वरूँ देवता तथा असुर भी मेरे आदि मध्य और अंत का कभी पता नहीं पाते हैं इसलिए मैं अनादि अमध्य और अनंत कहलाता हूँ सुचे ने श्रवणिजानी श्रृणुभि धनंजय न च पापान गृहणा तथोहम तो वै सुचित्रवा धनंजय मैं यहाँ पवित्र एवं श्रवण करने योग्य वचनों को ही सुनता हूँ और पाप पूर्ण बातों को कभी ग्रहण नहीं करता हूँ इसलिए मेरा नाम सुचित श्रवा है एक श्रृंग काल में मैंने एक श्रृंग वाले वराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी को पानी से बाहर निकाला और सारे जगत का आनंद बढ़ाया इसलिए मैं एक श्रृंग कहलाता हूँ तथैवासम त्रिकुद ककुद तेन त्रिककु इसी प्रकार वरा रूप धारण करने पर दोर शरीर में तीन ककुद उचे स्थान थे इसलिए शरीर के माप से से मैं नाम से विख्यात हुआ विरंच का सजापतिवाह चेतना सर्वोकिन कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित सांख्य शास्त्र का विचार करने वाले विद्वानों ने जैसे विरिंच कहा है यह सर्वलोक श्रेष्ठा प्रजापति विरिंच मैं ही हूँ क्योंकि मैं ही सबको चेतना प्रदान करता हूँ विद्यासहायव मामादित्य संतना कपिलहुराचार्य साख्या तत्त्व तो का निश्चय करने वाले सांख्य शास्त्र के आचार्यों ने मुझे आदित्य मंडल में स्थित विद्या शक्ति के साहचार्य से सम्पन्न सनातन देवता कपिल कहा है हिणसी स्तुतः योग्य ते नित्यम स एवाहम भुवि स्मृत वेदों में जिनकी स्तुति की गई है तथा इस जगत में योगी जन सदा जिनकी पूजा और स्मरण करते हैं वह तेजस्वी हिरण्य मैं ही हूँ एकहस्रम ऋग्वेद मह प्रचते सहस्रशाख दसा मे वै वेद विदो जना वेद के विद्वान मुझे ही इक्कीस हजार ऋचाओं से युक्त ऋग्वेद और एक हजार शाखाओं वाला सामवेद कहते हैं गायत्र्याण्य के विप्राह मद्भक्ता से ही सत पंचाशतम चत मित शाखा जजुर्वेदर्य स्मृत आरंभकों में ब्राह्मण लोग मेरा ही गान करते हैं वे मेरे परम भक्त दुर्लभ हैं जिस जजुर्वेद की छप्पन आठ सैतीस एक सौ एक शाखाएँ मौजूद हैं इस तो जजुर्वेद में भी मेरा ही गान किया जाता है पंचकपमथर्वाण कृत्यापरिवृयत कल्पयंती कल्प हिमा अथर्वाण विदा अथर्वेदी ब्राह्मण मुझे ही कृत्याओं अविचारिक प्रयोगों से संपन्न पंचकमक अथर्वेद मानते हैं शाखा भेदा यही कृतिया गीत स्वर वर्ण समुच्चारा सर्वास्थान वेदों में जो भिन्न भिन्न शाखाएं हैं उन शाखाओं में जितने गीत हैं तथा उन गीतों में स्वर और वर्ण के उच्चारण करने की जितनी रीतियां हैं उन सब को मेरी बनाई हुई ही समझो ये सिरह पार्थ समुदेती भागे क्रमाक्षर विभाग कुंती नंदन सबको वर देने वाले जो हय ग्रीव प्रकट होते हैं उनके रूप में मैं ही अवतीर्ण होता हूँ मैं ही उत्तर भाग में वेद मंत्रों के क्रम विभाग और अक्षर विभाग का जाता हूँ वेद मंत्र के दो दो पद का उच्चारण करके पहले पहले को छोड़ते जाना और उत्तरोत्तर पद को मिलाकर दो दो पदों का एक साथ पाठ करते रहना क्रम विभाग कहलाता है जैसे अग्निमीड़े पुरोहितम इस मंत्र का क्रम पाठ इस प्रकार है अग्निमीलह इलेहि पुरोहिता पुरोहितम यज्ञस्य इत्यादि अक्षर विभाग का अर्थ है पद विभाग एक एक पद को अलग अलग करके पढ़ना यथा अग्निम इलेहि पुरोहित इत्यादि वामित मार्गेण मत प्रसाद महात्मना पांचा क्रम प्राप्त तस्म महात्मा पांचाल ने वामदेव की बताये हुए ध्यान मार्ग से मेरी आराधना करके मुझे सनातन पुरुष के ही कृपा प्रसाद से वेद का क्रम विभाग प्राप्त किया था बाोत्रग नारायण लब्ध्वाप्य योग मणुत्तम क्रम प्रणीय शिक्षा चणय्त्वाभ्रभ्य गोत्र में उत्पन्न हुए महर्षि लालो भगवान नारायण से वर एवं परम उत्तम जोग पाकर वेद के क्रम विभाग एवं शिक्षा का प्रणयन करके सबसे पहले क्रम विभाग के पारंगत विद्वान हुए थे कंडली को ब्रह्मदत्त प्रतापवाण जाति मरण जम दुख स्मृत स्मृत पुनः पुनः सप्त जाते, जाते मुख्यवाद योगाण संपदम वह कुल में उत्पन्न हुए प्रतापी राजा ब्रह्मदत्त ने सात जन्मों के जन्म मृत्यु संबंधी दुखों का बार-बार करके तीव्रतम वैराग्य के कारण शीघ्र ही योग ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया था पुराह पार्थ धर्मस्य प्रथित धर्मसार्म कुंती कुमार में किसी में धर्म के पुत्र रूप से प्रसिद्ध हुआ था मुझे धर्मज कहा गया है नारायणम कुमारायनम समारूढ़ो पर्वते कत्काल दक्षिज पहले नर और नारायण जब धर्म में रथ पर आरूढ़ हो गंधमादन पर्वत पर अक्षय तप किया था उसी समय प्रजापति दक्ष का यज्ञ आरंभ हुआ न वचनान दक्ष यज्ञरत भारत उस यज्ञ में दक्ष ने रुद्र के लिए भाग नहीं दिया था इसलिए दधीची के कहने से रुद्रदेव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डाला ससर्जशूलम को प्रज्जलत मुहुर्मुहु तत्ूलम भस्म सा दक्ष यम सविस्तरम आवज सहसा गदरिया का रुद्र ने क्रोधपूर्वक अपने प्रज्ज्वलित त्रिशूल का बारंबार प्रयोग किया वह त्रिशूल दक्ष के विस्तृत यज्ञ को भस्म करके सहसा भद्रिकाश्रम में हम दोनों नर और नारायण के निकट आ पहुँचा वे गैन महता पार्थ पत पतनाथे ततस्त सा केसा नारायण झोर मंज वर्णा तु तथोह मुंज के पार्थ उस समय नारायण की छाती में वह त्रिशूल बड़े भेग से जा लगा उससे निकलते हुए तेज की लपेट में आकर नारायण के केश मुंज के समान रंगवाले हो गए इससे मेरा नाम मुंजकेश हो गया तत्यशूलम्ब निर्धुतम हूँकारेण महात्मना जगा शंकर नारायण समाहतम तब महात्मा नारायण ने ध्वनि के द्वारा उस त्रिशूल को पीछे हटा दिया नारायण के हूँकार से प्रतिहत होकर वह शंकर जी के हाथ में चला गया अथ रुद्र उपाधावंता नारायण विश्वात्मा तेनाश कंठता यद एक रुद्र तपस्या में लगे हुए उन ऋषियों पर टूट पड़े तब विस्वात्मा नारायण ने अपने हाथ से उन आक्रमणकारी रुद्रदेव का गला पकड़ लिया इससे से उनका कंठ नीला हो जाने के कारण वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए नर उद्धरण अथ रुद्रभिघाता संयुगु संयुसु सोभवत परसुर महान उसी समय रुद्र का विनाश करने के लिए नर ने एक शीख निकाली और उसे मंत्रों से मंत्रित करके शीघ्र ही छोड़ दिया वह सीख एक बहुत बड़े परशु के रूप में परिणत हो गई क्षिप्तः सहसा तेन खंडनम प्राप्तवा तथा तो तथम खंडपरशु स्मृत परशु, परशु खंडना नर का चलाया हुआ वह सहसा रुद्र के द्वारा खंडित कर दिया गया मेरे परसु का खंडन हो जाने से मैं खंड परसु कहलाया अर्जुन उवाच अस्मिन युद्धे त्रैलोक्य समय को तय जनार्दन अर्जुन ने पूछा विष्णु नंदन त्रिलोकी का संहार करने वाले उस युद्ध के उपस्थित होने पर महारुद्र और नारायण में से किसको विजय प्राप्त हुई जनार्दन आप यह बात मुझे बताइए श्री भगवान वाच तलग्न रुद्र नारायण आत्मो उद्विघ्न सहसा कृष्ण सर्व लोका सदा नागृहण पावक ब्रह्म केशुतम तो हवि श्री भगवान बोले अर्जुन रुद्र और नारायण जब इस प्रकार परस्पर युद्ध में संलग्न हो गए उस समय संपूर्ण लोकों के समस्त प्राणी सहसा उद्विघ्न हो उठे अग्निदेव यज्ञों में विधिपूर्वक होम किए गए विशुद्ध अविष्य को भी ग्रहण नहीं कर पाते थे प्रतिभांति वेदान प्रतिभाते स्म धृषातात्मांवान तमचं समिष्ठ पवित्रात्मा ऋषियों को वेदों का स्मरण नहीं हो पाता था उस समय देवताओं में रजोगुण और तमोगुण का आवेश हो गया था वसुधा निष्प्रमाणी पृथ्वी कापने लगी आकाश विचलित हो गया समस्त तेजस्वी पदार्थ गृह नक्षत्र आदि निष्प्रभ हो गए ब्रह्मा अपने आसन से गिर पड़े समुद्र सूखने लगा और हिमालय पर्वत विधीर्ण होने लगा तस्ंदमुत्पन्दे निबितते पाण्डुनंदन ब्रह्मावृत ऋषि महात्म आजगामाश तम यत्र युद्धम अवर्त पाण्डुनंदन ऐसे अपुन प्रकट होने पर ब्रह्माजी देवताओं तथा महात्मा ऋषियों को साथ ले शीघ्र उस स्थान पर आए जहाँ वह युद्ध हो रहा था सौंद्रचन रुद्रम शुधा विश्व जगत हित कामया निरुक्त गम्य भगवान चतुर्मुख ने हाथ जोड़कर रुद्र देव से कहा प्रभो समस्त लोकों का कल्याण हो विश्वेश्वर आप जगत के हित की कामना से अपने हथियार रख दीजिए यदक्षरम अथा व्यक्तम ईशम्लोकनम कूटस्थम कर्त निर्द्वंदम अकर्तम विदु व्यक्तिभावत्यामृत यम शुभा जो संपूर्ण जगत का उत्पादक अविनाशी और अव्यक्त ईश्वर है जिन्हें ज्ञानी पुरुष कूटस्थ निर्द्वंद्व कर्ता और अकर्ता मानते हैं व्यक्त भाव को प्राप्त हुए उन्हें परमेश्वर की यह एक कल्याण में मूर्ति है नरो नारायणस्तव धर्मकुल धर्मकुलद्भ तपसा महता युक्त देवश्रेष्ठ महाव्रत धर्मकुल में उत्पन्न हुए ये दोनों महाव्रती देवश्रेष्ठ नर और नारायण महान तपस्या से युक्त हैं अहम प्रसादस्तुत कारण तम च्रोधजस्ता पूर्वसंगे सनातनः किसी निमित्त से उन्हें नारायण की कृपा प्रसाद से मेरा जन्म हुआ है तात आप भी तात् सर्ग में उन्हीं भगवान के क्रोध से उत्पन्न हुए सनातन पुरुष हैं मैच साधम वरद विविध महर्षि भी प्रसाद या शुकाना चिर आप देवताओं और महर्षियों के तथा सांस शीघ्र इन भगवान को प्रसन्न कीजिए जिससे संपूर्ण जगत में शीघ्र ही शांति स्थापित हो ब्राव मुक्तृजन प्रसाद याभु शरण चाद्यमृं वरदम प्रभु ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर रुद्रदेव ने अपने क्रोधाग्नि का त्याग किया फिर आदिदेव वरेण्य वरदायक सर्व समर्थ भगवान नारायण को प्रसन्न किया और उनकी शरण ली तथो देवित क्रोधोजित इंद्रियम भव रुद्रेण स संगत तब क्रोध और इंद्रियों को जीत लेने वाले वरदायक देवता नारायण वहाँ बड़े प्रसन्न हुए और रुद्रदेव से गले मिले पृथ्वी ब्रमणा चुत पूजिता उवाचदेव ईशानम ईश स जगत ेति सह वेजस्वाम सामू नाभजोरतरम किंचन महते भूत बुद्धिण्यता तदंतर देवताओं ऋषियों और ब्रह्मजी से अत्यंत पूजित हो जगदीश्वर हरि ने रुद्रदेव से कहा प्रभो जो तुम्हें जानता है वह मुझे भी जानता है जो तुम्हारा अनुगामी है वह मेरा भी अनुगामी है हम दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है तुम्हारे मन में इसके विपरीत विचार नहीं होना चाहिए अद्य प्रभृति वस्ता शूलांकुमे मम पाण्यंकित श्रीकंठस्व भविष्य आज से तुम्हारे शूल का यह चिन्ह मेरे वक्षस्थल में श्रीवस्त्र के नाम से प्रसिद्ध होगा और तुम्हारे कंठ में मेरे हाथ के चिन्ह से अंकित होने के कारण तुम भी श्रीकंठ कहलाओगे श्री भगवान वाच एवं लक्षणमुत्पाद्य परस्पर कृतम तथा संख्यम चाहतुलवाद्रेण सीतावृषि पार्थ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पार्थ इस प्रकार अपने अपने धरीर में एक दूसरे के द्वारा किए हुए ऐसे लक्षण अर्थात चिन्ह उत्पन्न करके वे दोनों ऋषि रुद्रदेव के साथ अनुपम मैत्री स्थापित कर देवताओं को विदा करने के पश्चात शांत चित्त हो पुर्व तपस्या करने लगे इस प्रकार मैंने तुम्हें युद्ध में नारायण की विजय का वृत्ता बताया है संकर्तान भारत भारत मेरे जो गोपनीय नाम है उनकी व्युत्पत्ति मैंने बताई है ऋषियों ने मेरे जो नाम निश्चित किए हैं उनका भी मैंने तुमसे वर्णन किया है एवं बहु विधेपे चरा वसुंद ब्रह्मलोकम च कौंते गोलोकम च सनातन कुंती नंदन इस प्रकार अनेक तरह के रूप धारण करके मैं इस पृथ्वी पर विचरता हूँ ब्रह्मलोक में रहता हूँ और सनातन गोलोक में विहार करता हूँ मैया तुम रक्षित तो युद्धे महात प्राप्त आंद्रम यद ते सौ जाते युद्धे समुपस्थित रुद्रम कौंते देव काल सही बकथित क्रोध जेती मत मुझसे सुरक्षित होकर तुमने महाभारत युद्ध में महान विजय प्राप्त की है कुंती नंदन युद्धोपस्थित होने पर जो पुरुष तुम्हारे आगे आगे चलते थे उन्हें तुम झटाजूठ धारी देवाधिदेव रुद्र समझो उन्हीं को मैंने तुमसे क्रोध द्वारा उत्पन्न बताया है वे ही काल कहे गए हैं संयम तुमने जिन शत्रुओं को मारा है वे पहले ही रुद्रदेव के हाथ से मार दिए गए थे उनका प्रभाव अप्रमेय है तुम उन देवाधिदेव उमा विश्वनाथ एवं अविनाशी महादेव जी को संयत चित्त होकर नमस्कार करो यसे कथित पूर्व क्रोध जय ते पुनः पुनः तस् प्रभाव एवं ये धनंजय धनंजय जिन्हें क्रोधत बताकर मैंने तुमसे बारम्बार उनका परिचय दिया है और पहले तुमने जो कुछ सुन रखा है वह सब उन रुद्रदेव का ही प्रभाव है यदि महाभारते शांति पर्वढ़ मोक्ष धर्म परमढ़ ये द्विचत्शत अधिक त्रिशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारायण की महिमा विषयक तीन सौ अध्याय पूरा हुआ